जुआन बोबो और सोने का थैला पुनर्कथन चित्र एक बार पुनर्थन था वो अपनी लड़का था वो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने की भरपूर कोशिश करता था वो वही कोशिश वही करने की कोशिश करता जो उसकी माँ उसे करने को कहती थी लेकिन हर बार वो किसी उलझन में फंस जाता था अक्सर वो चाहता था कि उसका बिल्कुल उल्टा हो अक्सर वो जो चाहता था उसका बिल्कुल उल्टा होता था अक्सर वो एक ऐसी बातें करता था कि अब सब कोई उसे जुआन बोबो यानी जुआन बोबो की माँ ने उससे कहा तुम्हें बाजार जाना चाहिए माँ ने कहा जाओ जाकर एक मुर्गी को बेच दो और फिर उन पैसों से एक आलू की बोरी खरीद कर लाओ और याद रखना मिलने पर हर किसी से विनम्रता से बात करना ठीक है मां जुआन ने कहा फिर जुआन मुर्गी लेकर बाजार के लिए निकल पड़ा चलते समय उसने एक खुशी का गीत गुनगुनाया जल्दी वह एक शादी हॉल से बाहर निकलने वाले लोगों के एक समूह से मिला दूल्हा दुल्हन अपने परिवार और दोस्तों के साथ घूम रहे थे जुआन को वो मौका याद आया जब वो किसी के अंतिम संस्कार में गया था माँ ने उसे शोक परिवार से बातें करने और उन्हें सांत्वना देने का विनम्र तरीका बताया था जुआन ने उन्ही शब्दों से नए दुल्हा दुल्हन का अभिवादन किया मुझे आपके लिए बहुत खेद है जुआन ने कहा वो सुनकर दुल्हा दुल्हन इतने गुस्सा हुए कि उनके चेहरे लाल हो गए देखो यह बात करने का कोई तरीका नहीं है उन्होंने कहा अगली बार तुम्हें अपनी खुशी जाहिर करनी चाहिए अपनी टोपी लहरानी चाहिए और कहना चाहिए बधाई धन्यवाद जुआन ने कहा आपने मुझे जैसा बताया है अगली बार मैं वैसा ही करूँगा फिर जुआन बोबो अपने रास्ते पर आगे बढ़ा चलते चलते उसने खुशी के गीत की धुन बजाई जल्दी वो कुछ लोगों के एक समूह से मिला वो कसाई और उसके बेटे थे वे बाजार से घर जा रहे थे बाजार से उन्होंने कुछ मोटे मोटे शुअर खरीदे थे जुआन बोबो को याद आया कि दूल्हा दुलन ने उसे क्या बताया था उसने अपनी टोपी लहराई और जोर से पुकारा बधाई हो जुआन के चिल्लाने से शुअर डर गए वे ओक ओक करने लगे शुअर चारों दिशाओं में भाग गए और कसाई के बेटों ने उनका पीछा किया इससे कसाई इतना गुस्सा गुस्सा हुआ कि उसने स... उसके सिर के बाल खड़े हो गए यह व्यवहार करने का कोई अच्छा तरीका नहीं है कसाई चिल्लाए अगली बार तुम्हें कुछ और कहना चाहिए तुम्हें कहना चाहिए गुड लक यानी आपकी तकदीर अच्छी हो काश आपके पास एक की बजाय दो हो धन्यवाद जुआन ने कहा अगली बार मैं वही कहूंगा जैसा आपने बताया फिर जुआन बोबू अपने रास्ते पर आगे बढ़ा चलते चलते उसने एक गुनगुनाई जल्दी उसे एक किसान दिखा किसान अपने खेत में काम कर रहा था और मिट्टी से खर पतवार निकाल रहा जुआन बोबू को याद आया कि कसाई ने उसे क्या कहा था आपकी तकदीर अच्छी हो ने कहा। भगवान आपको एक की बजाय दो खरपतवार खरपतवार नहीं चाहिए वो अगली बार तुम्हें ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करनी चाहिए उनकी बजाय तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए धन्यवाद जुआनने का अगली बार मैं वही कहूँगा जो आपने मुझे बताया फिर जुआन बोबू अपने रास्ते चला चलते चलते वो नाचता रहा जल्दी उसने दो आदमियों की सफेद टोपी दो आदमियों को सफेद टोपी में देखा वे बीच सड़क पर लड़ रहे थे जुआन को याद आया कि किसान ने उसे क्या कहा था वो दौड़कर उन आदमियों के पास गया मैं आपकी मदद करूंगा उसने कहा आदमियों ने लड़ना बंद कर दिया अब लड़ने की बजाय वे हंसने लगे वे इतनी जोर से हंसे कि उन्हें पसीना आ गया और उन्होंने अपनी टोपियों से खुद को पंखा किया तुम्हें ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें नहीं कहन... कहनी चाहिए उन्होंने लड़के से कहा अगली बार तुम कहना सज्जनों कृपया आपस में लड़ाई न करें धन्यवाद जुआन ने कहा अगली बार मैं वही करूंगा जैसा आपने मुझे बताया अंत में जुआन बोबो बाजार में पहुंचा उसने अपनी मुर्गी बेची और आलू की एक बोरी खरीदी फिर वो शहर में चारों ओर घूमता रहा और अद्भुत स्थलों का आनंद लेता रहा फिर उसने एक कुंभार देखा वो एक सुंदर फुलदान बनाने के लिए मिट्टी को आकार दे रहा था काश माँ के लिए उस फुलदान को खरीदने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे होते जुआन ने कहा फिर उसने एक टोकरी बनाने वाले को देखा वो एक सुंदर टोकरी बोल रहा था जुआन ने आहा भरी काश मैं मां के लिए एक सुंदर टोकरी खरीद पाता बाजार में एक टेबल पर खिलौनों और गुड़ियों के ऊंचे ढेर सजे थे वहां वाद्यंत्र और ढोल थे कंगन और अंगूठिया थी बड़े और डरावने मुखौटे और लकड़ी की छोटी मूर्तियां थी वहां खाने की बहुत सारी अच्छी चीजें बिक रही थी स्वादिष्ट खाने को देखकर जुआन के पेट में चूहे कूदने लगे काश मैं सब कुछ खरीद पाता जुआन ने खुद से कहा शाम होने को आई थी घर जाने का समय हो गया था जुआन बोबो आलू की बोरी को घसीटते हुए धूल भरी सड़क पर आगे चला वो बोरी काफी भारी थी बोरी ढोते ढोते जुआन थक गया था मैं एक झपकी क्यों नहीं लेता सिर्फ एक झपकी खुद सुरक्षित रहने के लिए जुआन एक पेड़ पर चढ़ गया वो एक बड़ी पत्तेदार शाखा पर लेट गया फिर तो उसने अपना सिर्फ आलू की बोरी पर टिकाया और गहरी नींद सो गया जब जुआन सो रहा था तब काले बादलों ने सूरज को ढका गरज और गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश हुई तभी तीन आदमी पेड़ के नीचे शरण लेने के लिए दौड़े वो तीनों चोर लुटेरे थे और उनके पास चुराए गए सोने के सिक्कों का एक थैला था लुटेरों के मुखिया ने थैला खोला चलो देखते हैं कि आज हमें कितने सिक्के मिले तुम इन्हें गिनोगे दूसरा लुटेरा चिल्लाया इन्हें मैं गिनूंगा तीसरा आदमी चिल्लाया चुप रहो मैं तुम्हारा लीडर हूं मुखिया दहाड़ा उनकी तेज आवाजो ने जुआन बोबू को जगा दिया वो इतनी तेजी से पलटा कि आलू की बोरी फट गई उसने पेड़ के नीचे तीनों चोरों को देखा उसे याद आया कि सफेद टोपी वाली, टोपी वाले आदमियों ने उसे क्या कहा था सजरो आपस में मत लड़ो जुआन चिल्लाया लुटेरों ने आकाश से एक आवाज सुनी बड़े मोटे भारी वर्षा के ओलों की तरह उनके सिर पर आलू बरस पड़े अरे बाप रे तूफान का देवता हमें तूफान के देवता हमें दंड देने आए हैं वे चिल्लाए फिर वे अपनी लूट का थैला पीछे छोड़कर वहां से भाग गए जुआन बोबो पेड़ से नीचे उतरा उसने आलुओं की तरफ देखा फिर उसने सोने की तरफ सोने की ओर देखा उसने लुटेरों आश्चर्य से बड़ी और गोल हो गई तुम्हें इतना सारा सोना कैसे मिला वो काफी आसान था जुआन ने कहा मैंने वही किया जो आपने मुझसे करने को कहा था मैं हर किसी से बहुत प्रेम से मिला और उस दिन से जुआन बोबो और उसकी माँ को फिर कभी पैसों की कमी नहीं हुआ